तक वो इसे नहीं ले जा उन्होंने एक पहुंचाने मुझे लगा की कहीं क्षमता टूट गई और तो हमने उस समय लेकिन बिल्कुल अंत तक और नया नया मैंने सात तरह का मुंह पढ़ा था वायरस उसको ले जाइए और हर आशा को मार डालना चाहिए उसी के बाद इस बात की आ, कुछ महत्व होता है कि सभी आशा समाप्त होने के बाद भी आदमी चलता रहे तो मेरी नज़र में लेखक बहुत महत्वपूर्ण था इंद्रजीत एक केवल आशा के रूप में आता था जिसकी हत्या करने के बाद या जिसको एलिमिनेट करने के बाद एक अपने जो आशा का तत्व स्वयं उसके भीतर था उसकी हत्या के रूप में इंद्रजीत को नहीं बहुत दूर तक तो ये बिल्कुल सही है कि लेखक ही की अपनी विशफुल थिंकिंग कहो जो कुछ भी कहो या किसी एक की जो आदमी बनना चाहता है उसका प्रतीक जो है और जिसमें वो कुछ दूर तक सफल भी होता है वो इंद्रजीत है और इसलिए तुम्हारा वो इंटरप्रिटेशन बहुत गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि तो वैसे तो अंत में भी इंद्रजीत भी सफल तो नहीं होता है कहा होता है सफल बैठ करके मानसी एक और, और वो दोनों बैठ करके अपनी बातें करके खत्म कर देते हैं मगर हमको इसीलिए लगा था कि आपको रखनी ही पड़ेगी आप उससे अलग हट नहीं सकते बहरा ठीक है अभी सब तो बड़े लंबे मन डिस्कशन वाली बातें होती है अच्छी इसके बाद फिर और क्या प्रोडक्शन इसके बाद में चला गया अच्छा मुझे एक मौका मिला यहाँ पर एक महिला आई हुई थी ब्रस्ट के रगमंच से अच्छा तो एक इंटरनेशनल सेमिनार था यहाँ वर्ल्ड थिएटर सेमिनार तो उसमें ब्रस्ट के संबंध में जब चर्चा हुई तो मैं भी शायद कुछ बोला स्टूडेंट तो उन्होंने कहा हम आपको वहाँ बुलाएंगे तो एक वर्ष बाद वो इनविटेशन उनका है तो मुझे जानने का मौका मिला अच्छा इस बीच में तुम्हारी पढ़ाई तो यहाँ की पूरी हो गई की पढ़ाई पूरी, पूरी हो गई और प्रोडक्शन में काम कर रहे थे मगर और कोई नौकरी वगैरह काम नहीं, कुछ नहीं किया था।, था कुछ नहीं था माने खर्चा थी कैसे चल रही थी आ, बस हाँ ये भी किसी तरह भी नहीं चल रही थी बच्चा मान लेना चाहिए की बच्चा बगत दूध के भी रहा हम लोगों को तो जाने दीजिए अरे हम लोग तो कई बार कई बार क्या मतलब महीने में बीस रोज रोटी मिलती थी दस रोज नहीं मिलती थी और इसके आदि थे मैं अंजला, सुधा सभी इसी हालत से गुजर रहे थे मेरी कोई बात नहीं बाजार भी उसमें शामिल था कारंथ भी कुछ हद तक शामिल थे उस समय कारण जी ने भी आके दिशा दर्ज कर लिया था अच्छा हाँ। कुछ प्रोडक्शन ब्रजमोहन तो शाह ने भी किए तभी से हम लोग सब साथ के? तो लेकिन कारण था थे बेहतर थे क्योंकि वो पटेल स्कूल में उनको एक नौकरी मिल गई थी फिर शिवपुरी को नौकरी मॉडर्न स्कूल में मिल गई थी उसे नहीं मिली थी अच्छा तो मैं और अंजला बिल्कुल और महीने में दस रोज तो बिल्कुल गिने हुए फाफे होते और बच्चे के लिए दूध का भी तो बहुत समस्या थी ये सब करते रहे इसी बीच मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था वो बड़ा अजीब था क्योंकि हमारे पास ना तो कोई गर्म उस तरह के कपड़े ना कुछ बिल्कुल गुरबत की हालत में चले गए बैठ के वहाँ जाके फाइव स्टार होटल में अच्छा तो इतना अंतर और फिर वहाँ की सर्दी और वहाँ लोगों को तरह तरह की कहानियाँ बता रहे हैं कि हमारे कपड़े चोरी हो गए हैं अच्छा। <laughs> में बिल्कुल मतलब जो कहाँ प्लेन में कपड़े चोरी होते हैं किसके होते हैं हमारा सामान खो गया है घड़ी नहीं है हमारे पास कैबों होटल में घड़ी गायब हो इस तरह की बातें है वहां करके किसी तरह लेकिन वहां में डेढ़ महीने फिर रहा और मुझे मौका मिला हेलना माइकल को स्टेज पे देखा अच्छा अरे बाँ, बाँ। उनको मैंने दो नाटकों में देखा पहले ही नाटक में मैं बिल्कुल चमत्कृत हो गया बेस्ट वृद्धि हो चुकी थी फिफ्टी में लेकिन हेलना वाइकिल जिंदा थी वो डायरेक्टर थी बल्ला के मैंने कहा मैं इनसे मिलना चाहता हूँ मैंने अपने गाइक को कहा तो इतनी बड़ी स्टार है, के तो आपको समय मिलना है। खोला ये तो रिक्वेस्ट भी आप मत कीजिएगा क्योंकि आप बहुत यंगे मुझे बड़ा भारी लेक्चर दे डालू तो मैं दूसरे रोज सुबह अपने होटल से कही मुझे ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी उन लोगों की कि इस तरह प्रोटेक्टेड रखते हैं अपने स्टार्स को और मुझे कन्विंसिंग भी नहीं लगी तो मैं अपने होटल से निकल कर पास ही था hmm. वहां जाके सुबह मैं खड़ा हो गया तो वो उधर से गुजरती थी रोज उस सड़क से एक दिन मैंने उनको देखा जाते हुए एक खास समय पर सुबह साढ़े नौ दस के करीब बल लाइन जाती थी और पैदल जाती थी अपने दूसरे रोज मैंने रास्ते में बात करने के लिए रास्ते में उनसे बात की मैं मैं आपसे यू शी कहा कि आज नाटक खत्म होने के बाद बैकस्टेज इस रिहर्सल के बाद स्टेज आ जाइए रिहर्सल देखिए और इसके बाद बैकस्टेज आ जाइए हमारे नीचे पब है जहाँ बैठ, तो तो बैठ के हम रिहर्सल डिस्कस करते हैं अपने उनके साथ अकेले दो ढाई घंटे तक ब्रेस्ट के संबंध में उसके रिहर्सल टेक्निक के खुल बातें की उन्होंने अंग्रेजी में और किस तरह से मतलब बिल्कुल नॉन सेंटिमेंटली वो ब्रेस्ट के बारे में बोलती थी बीबी बीबी बीबी बीबी उसको अच्छा। कह कर यू you know, नो तो बिलीव इन तो कट जोक्स लाइक दिस दैट बहुत आदमी है ढंग से लेकिन बिना किसी इसके कि कितना बड़ा आदमी बन गया हसबेंड की उस तरह का सेंटिमेंटलिटी हमें बिल्कुल कहीं नजर आई मैं आपने बनना एक्साम्बल के साथ उनसे रिक्वेस्ट की तो पोलेंड इनका ग्रुप जा रहा था बाई रोड अच्छा तो इस कंपनी के साथ में में में में ट्रेवल किया शोज देखे अरे और और और फिर वापस आए अच्छा अच्छा अच्छा तीन मदर और मदर मदर, मदर करेज और अच्छा तीन में में देखा देखा देखा क्या करेज करेज तीन भी उनसे मैं लेकर आया हूँ उसमें बच्चों के नाम पूछ के तो आने के बाद हमें चस्का लगा hmm. तो आपकी मदद अच्छा। और जैसा ने लिखा है कि यंग डायरेक्टर्स को अगर वो मेरी में या मेरे उद्देश्य में विश्वास रखते हैं मेरे थिएटर के कंसेप्ट में तो इमिटेशन करने में कोई हासिल नहीं बिल्कुल इमिटेट किया उसको जब और वो नाटक बहुत अच्छा लगा वहां बहुत सारे लोगों को तो दिशांतर यहाँ चल नहीं रहा था hmm. तो शिवपुरी ने ये कप की बात होगी सन के? हम गए में लौटा में उसी कलकत्ता के ट्रिप के बाद जब हम लोग लौटे उसके बाद शिवपुरी ने कहा चल नहीं रहा है ठीक से दिशांतर और हम लोगों की काफ़ी बुरी हालत है तो हमें कॉमेडीज़ करनी चाहिए तो उन्होंने एक नाटक कछुआ खरगोश और हमारा डिसिप्लिन भी यह था कि एक बार मैं डायरेक्ट करूंगा शिवपुरी एक्ट करेंगे एक बार शिवपुरी डायरेक्ट करेंगे मैं एक्ट करूंगा तो ये एक बना रखा था तो जब उन्होंने कछुआ खरगोश नाटक चुना मैंने उसका बहुत विरोध किया ये बिल्कुल हमारे साथ हमारी जो फ़िलासफी है विषाक्तर की कि हम केवल अच्छे और सीरियस नाटक भी करेंगे चाहे हम वो के मर जाए इसी के लिए तो मर रहे हैं ये तो नहीं करेंगे इस लाइफ हमेशा तो उसने फिर ये कहा कि तो डिसिप्लिन है ग्रुप का मैंने चुना है तो तुम्हें करना पड़ेगा मैंने कहा ठीक है डिसिप्लिन है और तुम्हारा फाइनल चॉइस है तो मैं करूंगा इसमें पार्ट लेकिन इस नाटक के बाद हम दशर्दी गए तो झगड़ा कछोखरगोश हमने किया वो जरूर था वो उतना अलकाजी ने जरूर दे दिया था कि शो लट डाउन नहीं करना है वो करके और भैया चलता है जा मैं वापस जयपुर चला गया जयपुर जा जाके एक संस्था बनाई संकेत नाम से अच्छा। और वहां एक वर्ष में नौ नाटक मैंने किए लेंथ, वहां के कॉलेज के साथ एक में नौ नौ अच्छा। दिन रात काम किए और एक वहां एक कैनेडियन दोस्त मुझे मिला जो चित्रकार था भटक रहा था राजस्थान वो मेरा सेट डिजाइनर हो गया बिल बीटन उसका नाम अच्छा, अभी वो वो कनाडा के अंदर काफी बड़ा चित्रकार माना जाता है, मेरा डिजाइनर हो गया और मैं और वो कॉलेजेस में जाते थे, थे और एक के बाद एक नाटक और संकेत से दिन में तीन तीन रिहर्सल इस तरह से शुरू किया मदर आशार का एक दिन जिसे देखने राकेश अभी सुरेश अच्छा, सब यहाँ अच्छा, फिर से रिपीट किया हत्या की अच्छा, ये सभी जो उस समय के सिक्सटीज के चर्चित नाटक थे इसे, इसे, सब जयपुर में पहली बार खेले गए अच्छा, और एक बड़ा अच्छा ग्रुप तैयार था उसमें रमा पांडे इला पांडे मीनाक्षी जो दिनेश की की पत्नी अच्छा। अच्छा अच्छा। ये आ, और बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी के के साथ लेक्चरर्स बड़ा ग्रुप हुआ। में लास्ट नाटक हमारा था, के साथ। अच्छा। तो शुरु में लेकर फिर वही हुआ कि नाटक हमें अच्छा नहीं लगा उसको बदल डाला सिर्फ चरित्र के रहे वहाँ तो स्थितियाँ सब कर दिया अच्छा, अच्छा, गाने वहां से काटे थे यहां डाल दिए और अच्छा, अच्छा, और उसके बाद अलकाज़ी ने कि कि हमें चिट्ठी मिली हम हम स्टूडेंट्स का कुछ कर रहे हैं तो इसमें तुम तो तुम अपना नाटक कोई लेकर आओ लेके आए उस अच्छा, उस उस नाटक उस प्रदर्शन में दुर्भाग्यवश ओपन एयर में वो हो रहा था ज्ञान देव अग्निहोत्री भी बैठे हुए थे तो इसके बाद लगभग मारपीट की नौबत थी उनके और हमारे बीच में <laughs> राकेश ने बहुत बड़ा पार्ट उस वक्त प्ले किया मिलाने में दोनों को और अलकाजी ने कहा कि वो हमारे घर चलो वहां बैठ के इसको तय करेंगे इस पूरे झपड़े को तो वहां अलकाजी के घर रात को हम मिले मैं राकेश अलकाजी और नेमी जी भी वहां थे तो अपनी होत्री राकेश ने कहा देखो भाई हम दूध का दूध और पानी का पानी किए देते हैं तुम दोनों को बात माननी पड़ेगी और तुम छोटे हो सुनना पड़ेगा ठीक है बोलिए आप उन्होंने कहा कि अगर आपको ज्ञानदेव का नाटक नहीं करना था तो आप अपना नाटक लिखते आपने नाम ज्ञानदेव देव अग्निहोत्री का दिया है इसका उसमें कुछ भी नहीं है इथिकली मॉरली सब गलत है या बिल्कुल आपको करने का कोई ये कहने के बाद कि जिसने ये नाटक लिखा है वो नाटककार नाटककार से बहुत बेहतर अच्छा। <laughs> <laughs> अरे <राम। laughs> तो ये हंसी ठट्टे में फिर वहाँ बात लेकिन काफी सीरियस हुई थी असल में ये तो बड़ी सीरियस समस्या जो है वो बराबर आती है, है। और असल में देखो नाट्यकार के लिए तुम सीधी सी बात देखो बड़ी है अप, वही स्थिति है कि भाई हमने जो लिखा है ये नाटक आपको पसंद है तो आप लो नाटक तो हमारा लिया नाम हमारा आपने नाटक को एक ढांचा ऐसा दे दिया जो कि हो सकता है हमको ना पसंद हो या मान में बहुत अच्छा भी हुआ तो भी हमारे लिए बड़ी हमने ठीक है हम यदि सेकंड ग्रेड राइटर है थर्ड ग्रेड राइटर है जो हैं सो हैं हमने इसका घरे बाहरे का नाट्य रूपांतर किया अच्छा। और हाँ और सिक्सटी में खेला तो कलकत्ते में पहले एक शो उसका किया गया Hmm. वो हुआ उसके बाद श्यामानंद को लगा कि इसमें कुछ और होना चाहिए चेंजेस होने चाहिए दिल्ली आकर के करना था टैगोर सेंटिनरी वन उसने उस नाटक में बहुत सारे चेंजेस किए और बिना हमको बताए हुए उसने उन चेंजेस को उसमें इनकॉर्पोरेट किया और हम एक्ट कर रहे थे हमको नहीं बताने का करने का प्रश्न ही नहीं लाइन्स तो सब हमारे सामने तुरंत आने वाली थी डायरेक्ट वो कर रहा था तो मुझको बहुत ख़राब लगा मुझको बहुत आपत्ति हुई और मैंने कहा कि नाटक इससे अच्छा बना है हम मानते हैं मगर ये तुमने ज़बरदस्ती बिना हमसे पूछे हुए बिना हमसे किए हुए इसमें इंक्लूड किया है और ये मेरा कृतित्व तो नहीं है तो हम नाम नहीं देंगे तो सारा ब्रोशर जो यहाँ आया था दिल्ली में उसमें कहीं रूपांतरकार का नाम नहीं दिया क्योंकि श्यामानंद ने अपना नाम भी नहीं उसका किया हुआ नहीं था मैंने भी अपना नाम अब आज तो हम नहीं करते हैं। आज तो तो तो नहीं करते करते हैं हैं उसको उसका जो कृतित्व है कभी भी छपेगा तो ये लिख हमने एक एंड दिया आपने एंड ही बदल दिया हमने कॉमेडी दिया आपने ट्रेजिडी कर दिया हमने ट्रेजिडी दिया आपने कॉमेडी कर दिया तो नाटक का तथ्य सारा कहीं बदल जाता है नाट्यकार जा चुका है, गुजर चुका है, है। गुजर अनुचित तो तब भी है, मगर कम से कम से उसको डायरेक्टली तो तो तो तकलीफ होती बिल्कुल नहीं करना चाहिए <laughs> और मॉरली इथिकली बिल्कुल ये नहीं, नहीं होना चाहिए और सचमुच जो राकेश की बात थी वो बहुत सही थी <laughs> और कहीं वो नाटककार के रूप में उस समय बोल रहे थे <laughs> और नाटककारों की तरफ से हम देखते ही नहीं थे बिल्कुल ऐसा लगता था कि ठीक है लिखा होगा इन्होंने हाँ। हम कर रहे हैं यही बड़ी बात है भाई दुबे ही कहते हैं यानी हाँ। क्या है उसको हाँ। बनाने वाले तो यही एवोकेंस हमारे मन में थी उस समय और लेकिन एक बात जरूर थी दर्शक के प्रति और समकालीन स्थितियों के प्रति ईमानदारी थी और करते थे जो जो चेंजेस लाते थे करते थे अगर हम ओरिजिनल नाटक करते तो ये सत्य जो राकेश ने कहा बिल्कुल सत्य था कि वो उसकी वो उसकी बात नहीं होती वहां तो ये हो गया था कि अब करना चाहिए मोहन बारि को क्योंकि वहां निरंजन नाथ आचार्य उस समय स्पीकर थे अच्छा। वो उस नाटक को देखने आए और हमने अकेडमी से पैसा लेके वो नाटक किया और वो वैसे ही है तो बड़ा मैंने हाँ� सत्ता के लेकिन वह तो अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो एकदम से वहां पर इतना जबरदस्त रिएक्शन हो रहा राकेश उस नाटक को देखने आए उसको भी देखने अच्छा, अच्छा। और उन्होंने कहा था कि रंगमंच में ये अनुभव भी हो सकते है मुझे पता मतलब इसमें मैं इससे सहमत हूँ ये नहीं है, और बात है कला कितनी है क्या है लेकिन ये एक्सप्लोजन पॉसिबल है ऑडियंस के साथ ये मैंने यही आके देखा कि इस शक्ति कितनी है इस माध्यम तुमने शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया लेकिन तुम्हें बदलना नहीं चाहिए तो ये उनका स्पष्ट मतलब मगर वैसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया बहुत ज्यादा जयपुर में तो अच्छा क्यूँकी वो नरेंद्र नाथ आचार्य वहां से सीधे गए सुखाड़िया जी के घर सुखाड़िया जी घर डिनर था उसका वहां जाके कहा आप खाने खाइए वहां जूते पड़ रहे हैं आपको कैसी चीजें पे लव करते क्योंकि उस का और की सुप्रुता, कुछ ही नहीं था मुझे बताया और लोगों ने किसी शिक्षा मंत्री ने स्वयं बताया बरकतुल्ला खान जो बाद उन्होंने बताया क्योंकि वो बाहर रह चुके थे उनकी पत्नी अभिनेत्री थी ब्रिटेन में प्रोफेशनल अच्छा। और वो डेमोक्रेसी और वो सब वो देखे हुए थे सुलझे हुए आदमी थे वो तो मस्त आदमी थे तबीयत के तो उन्होंने कहा क्यों आप उस लड़के को जरा सा उसने कुछ कर दिया हीरो बनाए दे रहे हैं रेस्ट करेंगे और खतरनाक हो जाएगा जाना चाहिए आप इसको तो नगलेक्ट ही करना चाहिए इस तरह से वरना निरंजन नाथाचारे स्पीकर ने तो काफ़ी सीरियस केस बनाया था मगर उसके बाद शो तो फिर और नहीं किए. किए. किए. और और और और भी करते अच्छा, रहे. बल्कि राजस्थान उसे घुमाया. दिल्ली दिल्ली लाए. अच्छा. दिल्ली ला दिखाया नहीं, उसे। नहीं, नहीं। और काजी बड़े खुश अच्छा, और काजी उसे देखने के बाद कहने लगे कि रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया अब मैंने जो हिम्मत पूछ में नहीं है हिट करने की मेरे स्टूडेंट्स में है अच्छा। और उनको प्रोडक्शन भी बहुत पसंद आई उन्होंने कहा जो स्टाइलाइजेशन कौन कहता है इसमें कला नहीं है ये नहीं है ऑडियंस तो से जो तुमने का बनाया है जिस तरह से तुम खेलते हो ऑडियंस के साथ और उनके भीतर की भावनाओं के साथ ये गजब है अच्छा okay. इन सब में से किसी की रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है है क्या नहीं, है, नहीं? लेकिन तस्वीरें तस्वीरें अच्छा आ, तस्वीरें अच्छा, अच्छा हाँ. की तो तो काफी अच्छी बहुत कुछ फोटोग्राफ्स अपने प्रोडक्शन के मैं तुम दो तुम्हारी भी एक फोटोग्राफ लौटे ग्रुप टू में संकेत अच्छा, तो कितना तो दो ही तीन साल तो वहाँ तीन साल तीन साल तो चला वो बहुत अच्छा चला हाँ। और तीन साल में हमने पहले साल तो नौ नाटक किए उसके बाद तीन साल में पूरे पंद्रह नाटक अच्छा अच्छा और एक तरह से जयपुर एक सेंटर सा बनने लगा था और हबीब जब देखने आए कह लगे तो मुझे तुम्हारे ग्रुप से बड़ी झलक हो रही है लड़कियाँ देखने में ये सब कैसे तुम्हारे साथ समझ में कहा जरूर कहा था बिल्कुल <laughs> तो तो <laughs> तो तो हाँ। नहीं बर्दाश्त तो जब आषा किया बड़ी मुश्किल से उन्होंने कर दे दिया कहा लफ्ज नहीं बदले मैंने अगर लिख कर ले लीजिए आप उन्होंने सचमुच कहा एक लफ्ज कहीं तुमने बदला या काटा या कुछ किया तो फिर हमारे समझ लीजिए कोर्ट में मुलाकात तो नहीं बिल्कुल लिख के दिया और मैंने कहा कि आशार में हुआ की जरूरत नहीं क्योंकि स्ट्रक्चरली नाटक हाँ, बड़ा अच्छा लतीफा भी है उसका हमारा एक बहुत मेलोड्रोमैटिक एक्टर था और अच्छा सिर्फ उसकी आवाज की वजह से हमने उसे ले लिया लेकिन जाल वाल उसकी इतनी हॉट थी स्टेज के ऊपर खुद-खुद किसी चलने, चलने अच्छा। का और अभिनय करने का कुछ इस तरह का अति नाटकीयता लिए हुए था उसको मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पा रही तो वो वीक था उसमें और उसके वीक होने से कालिदास उभर के आया जो उनके अच्छा। और दूसरे प्रदर्शनों में ऐसा नहीं अलकाजी के प्रदर्शन जो बहुत सुंदर हुआ था में भी ऐसा नहीं हुआ बिलोब हमेशा प्रदर्शन में प्रियंकु मंजरी साहित्य कि अब वो साहित्यकार नहीं हुँ, आ, हुँ। उनका जीवन दूसरा मोड ले चुका हाँ। है इस पॉइंट पर जो साहित्य रचना यहाँ मिल जाती हैं उठाती है क्रूर बना दिया था जिस पर उनकी आपत्ति थी कि साहित्य फेंक नहीं सकती नहीं। प्रेम कुमरी भी डिटेल्स so, हाँ, हैं डिटेल छोटी बात थी लेकिन फिर मैंने उनसे कहा मेरे राकेश जी अब आप बड़ी बड़ी बातें मत करिए मैंने आपका वो नाटक भी देखा है जिसमें आप मुख्य अतिथि बने हुए बैठे थे और हार आपको बनाया गया था और विलोम मशाल की जगह एक बल्ब लेकर आया था आया था एंटर हुआ था और जिसमें वो आ, उनको हिरण नहीं मिला तो कुत्ता ले आए थे जो कूद के हाउस में हमने ये नाटक देखा था जो खुद के और दर्शकों में आ गया सके थी बने हुए भी देखा तो वो तो आप इतने बड़े ने बने तो इस तरह के मजाक मान चले फिर उन्होंने कहा हाँ ये तुमने कैसे किया कि के प्रदर्शन में मैंने देखा था वो दमी लेकर आते थे तुम्हारे यहां असली था का बच्चा और वो परफेक्टली कंट्रोल था और लगा कि बीमार था वो कैसे किया हमने कहा वो एक स्पेशल टेक्निक हमारे दोस्त कहास्तू में उनको हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कि हरण का बच्चा दिया और उन्होंने ही तरीका बताया कि इसको आप इंजेक्ट कर दीजिए और सो जाएगा ये कभी कभी आंखें खोलेगा हल्की हल्की लगेगा कि कायल बीमार सा है बेचारगी सी आ जाएगी इसकी तो हमने इंजेक्शन लगाया ये ये आपको ट्रेड सीक्रेट में बता रहा भाई <coughs> तो तुमने सोचा लेकिन आ, हैरानी है कि तुमने वो इंजेक्शन बिलोंग को नहीं दिए <laughs> <laughs> <laughs> उनका एनीवे anyway, उसके बाद पता नहीं कैसे में तीन चार साल पहले जर्मनी जाने से भी पहले एक इंटरव्यू में यहाँ अपियर हुआ था दूरदर्शन के प्रोड्यूसर के लिए तो जब ए, हमारा हमारे दो एक्टर चले गए एक लड़की की शादी हो गई एक बीबीसी में चली गई और ग्रुप पूरा बिखरने और टूटने सा लगा और कठिनाई वहां फिर फाइनेंसिस की और ये सब किसी तरह की कोई मदद सरकार से अकेडमी से सब कुछ मिलना पड़ता बहुत बुरे दिन गुजर रहे थे उसी वक्त कॉफ़ी हाउस में और तो हमारा कोई पता था नहीं कॉफी हाउस में शिवपुरी पे टेलीफोन आया वो बॉपून स्कूल में यहाँ काम करते थे पढ़ाते थे कहा कि भाई तुम्हारा यहाँ हो गया है टेलीविजन में प्रोड्यूसरशिप नौकरी तुम्हारी लगी हुई है तुम आते क्यों नहीं, नहीं कहा हमको कोई चिट्ठी नहीं मिली और हम तो कभी नहीं हो नहीं। तो वो तो हो का गड़बड़ जाएगी। रमेश चंद्र यहाँ जैसे हम आए तो पता के वो है और हमारे आने से भी की सर अब अब उनकी नौकरी तो तो बड़ा लगता है सब उससे है सब लेकिन बड़ी ज़रूरत थी थी ले ली में अच्छा एक सन ये है। है 70 70 1970, 1970. तो जो वॉर तो जब हमसे पूछा डायरेक्टर ने शुरू में कुछ दिन रमेश चांदी है उसके बाद नंदलाल छापला आ गए जो आजकल मास के अच्छा। तो उन्होंने क्या, क्या तो तो अच्छा। भाग लिया हुआ था वहाँ जिन स्थितियों में नाटक होते थे, थे। कि एक जो अप्रूव करता है आपके नाटक स्क्रिप्ट या वो स्क्रिप्ट आपको भेजी जाती है या आप करेंगे आज तक नहीं किया खुद तय तो करते हैं हम क्या क्या करना है, क्या है करना है कोई और हमें कर कर दे और नहीं है, तो उसमें आप जैसा कराना चाहिए कर और <laughs> उन्होंने करंट अफेयर न्यूज दे दी कि थोड़ी देर में छोड़कर तो भाग जाएगा नंदलाल चावला एक बड़ा गज़ब का न्यूज़ सेंस है सेंसर इसने मुझे बिल्कुल एक दूसरी दिशा दी इस व्यक्ति ने इसने मुझे सीरियसली लिया और करंट अफेयर्स का प्रोग्राम जो मैं करता था न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का उसमें यहाँ पर मैं प्रोफेसर और जर्नलिस्ट गिरलाल जैन और तमाम बड़े बड़े लोगों से जिनके मैं नाम सुना डॉम डॉम मोरेस के फादर जो थे फ्रेंक मोरस ऐसे लोगों से मुझे टी कॉल टी एन ऐसे लोगों से मुझे करंट अफेयर्स जिसको मैं बिल्कुल जानता नहीं था डिस्कस करना टॉपिक और उसको प्रेजेंट करना टेलीविजन पर नाटक छोड़ के ये बिल्कुल नई तरह की ट्रेनिंग थी हमारे लिए क्योंकि सुबह पांच छह अखबार पढ़ना इस दृष्टि का शाम प्रोग्राम किया जाएगा और फिर चावला इन्सिस्ट करते थे कि किसी बड़े आदमी को लेके आओ जिसकी क्रेडिबिलिटी है अपने प्रोग्राम और उससे वो बात कहलाओ जो हम कहना चाहते हैं <laughs> और ये एक अपने आप में फ्रेंक मोरस से आप कहें कि आप ये कहिए बहुत बड़ी बात थी तो इन लोगों से मिलने का डिस्कस करने का करंट अफेयर्स जियोपॉलिटिक्स ये तमाम नाम मैंने पहली बार उस वक्त सुने पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स ये तमाम चीजें और जो जियो क्या हो गई जियोग्राफी से जो रिलेटेड अच्छा, पॉलिटिक्स है तो इस तरह की तमाम चीजें उस समय हमारे समझ में एक नए किस्म का ओरिएंटेशन और ऐसे लोगों से मिलने का मौका जिनसे कभी हम वैसे नहीं मिलते यानी रंगमंच से बाहर निकलकर कुछ और दूसरे डिसिप्लिन के लोगों से और अच्छे दिमागों से मिलने का मौका और इनसे डिस्कस करने का बात करने का तो मैं अकेला कुछ जीप करता था, था लाता था, था एक बार की घटना हो या हैनरी किसेंजर को जब मुझे इंटरव्यू अच्छा, करना पड़ा अचानक वो भी एयरपोर्ट पर और वो स्कोप था क्योंकि आए थे उस समय जब वो चाइना जाने वाले थे और वो सीक्रेट मिशन था तो यहाँ तो उन्होंने बांग्लादेश वॉर से पहले वो आए थे 72 से 72 से तो उस वक्त वो पालक पर जब आए तो हमने उन्हें बहुत ही कोल्ड रिसेप्शन दिया था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ तनाव था उनका तो एक अंडर सेक्रेटरी ने उनको रिसीव किया और कीटिंग जो उनके एम्बेसडर थे उनकी तरफ से तो पूरा ताम थाम था हमारी सरकार की तरफ से बड़ा कोल्डेप्शन लेकिन हमें चावला साहब ने चढ़ाकर वहाँ भेज दिया क्या जाइए तो हमने उनसे ज़बरदस्ती तीन चार सवाल वहाँ पर तो वो एक स्कूप हो गया क्योंकि यहाँ उन्होंने किसी से बात नहीं की सिर्फ इंदिरा गांधी से मिले और चले गए उसके बाद वो यही खबर आई कि चाइना से पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ने ओपन किया है डायलॉग और वो किसी किसीजर के माध्यम से हुआ और असल पर्पज उनका इंडिया पाकिस्तान आने का ये था